ओम ज्ञान चिमीरध्य ज्ञानंजन शलाखया चक्ष थे श्रीगण वे नहा उपस्थित थे और उनका आदर्श चरित्र से हम हमें कि कृष्ण भक्ति सही है क्योंकि वे मूर्तिमान कृष्ण भक्ति तो तो मतलब संस्कृत युक्त हिंदी हिंदी शुद्ध ये सब बातें आपको इस बहुत अच्छी लगी आचार लगना या नहीं हमारा कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना तो खुद का सुख के लिए हम नहीं करते हैं हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उसमें तकलीफ और बहुत प्रकार का कष्ट होने के भी हमारा कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना क्योंकि हम कृष्ण दास हैं और ऐसी भावना से कृष्ण भक्ति करने से तो आपने आप आनंद आते हैं क्योंकि जीव का मूल का चव्य है कृष्ण सेवा करना तो अगर जीव कृष्ण भक्ति करते हैं तो उसका स्वाभाविक रूप उसकी स्वाभाविक स्थिति में अधिष्ठित होते हैं तो वो स्वाभाविक स्थिति है सचिर आनंदमय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण जीव का स्वभाव है भगवान जैसे ही सचिद आनंदमय भगवान महान है और जीव उनका दास है जीव यदि कृष्ण सेवक कहते हैं तो भगवान जैसे सचित आनंदमय होते हैं तो ऐसा है कि हम बहुत कृष्ण सेवा बहुत अच्छी लगते हैं लेकिन वो कृष्ण सेवा में ऐसी उदेश्य नहीं होते हैं कि मैं करता हूँ जैसे कि मैं आनंदित होंगे ऐसा नहीं है ऐसे कि कृष्ण का आनंद होगा इसलिए कृष्ण के आनंद के लिए वही भक्ति है जिसमें खुद की कोई इच्छा नहीं होती है तो खाली जो कृष्ण चाहते हैं वो हम ऐसे करते हैं वही भक्ति है वो आत्मसमर्पण अनुभवते है तो हम प्रयास करते हैं आत्मसमर्पण भाव से कृष्ण सेवा करना मैंने सुना है कि इस में कृष्ण की भक्ति माता के रूप से प्रेमिका के रूप से और गोपी का नहीं कृष्ण कृष्ण को माता जैसे नहीं मानना कृष्ण ही सबके पिता माता है गीता में ही श्री कृष्ण कहते पिता हम ऐसे जागे तो माता धात पिता महा लेकिन कृष्ण परम पुरुष है तो श्री कृष्ण दास्य भाव से साख्य भाव से बातशाल्य भाव से और श्रृंगारस में जो मधुर भाव बोलते हैं तो ये चार राष्ट्र में शुद्ध भक्तों कृष्ण की सेवा करते हैं लेकिन ये सभी भाव का आधार है दास्य सब भगवान के दास है। इसका पूरा वर्णन विस्तृत वर्णन भक्ति व सिंधु एक ग्रंथ में पूर्ण बहुत लंबा और विस्तृत वाणन है तो कैसे शुद भक्तों, शुद्ध भक्तों विशेषकर व्रजवास्य शुद्ध वास्तव में कृष्ण सेवा करते हैं कोई कोई दास्य भाव से व्रक्ता भात इत्यादि फिर साख्य भाव में सुदाम श्रीजाम अर्जुन साखा बादशावली आरस में नंद बाबा और यशोदा माई सबसे प्रसिद्ध है और श्रृंगारस में राधिकादि गोपीगण इंदु लयका चित्र तुंगा विद्या विशाखा ललिता इत्यादि कौन सी बात आपको सबसे अच्छी भागवत गीता हाँ। और भागवतम तो फिर ऐसा नहीं है मेरा पसंद ऐसा नहीं है नहीं, तो है तो दोनों कौन सी बात आपको ज्यादा टच करती नहीं ऐसा नहीं है तो मेरा सुख तो वो विचार नहीं है कौन सी मैं सबसे अच्छी लगते ऐसी बात नहीं है तो दोनों कृष्ण भक्ति प्रवे का है भगवद गीता प्रारंभिक भागवत ज्ञान है संक्षेप में और एक ही ज्ञान है विस्तार में श्रीमद् भागवतम में गीता में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मथक फरक रमदान यदन मेरे उप और समान कुछ और कोई नहीं है मतलब श्री कृष्ण सर्वोपरि ओपरी है श्रीमद भागवत में कैसे श्री कृष्ण सर्वोपरि ओपरी है उसका पूरा वर्णन है जैसे कि प्रहलाद प्रख्यान में हिरण्य अपना तपस्या का बल से पूरा विश्व राज्य मिला लेकिन एक सेकंड में नृसिहदेव से मार गया था और भागवत में भी ऐसे बहुत शोक एवं ब्रह्म रुद्र मरनेन्द्र सब देवताओं श्रीकृष्ण की स्तुति करते हैं और भगवत ने भी ब्रह्मा विमोहन लीला कैसे ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के बच्चे और दोस्तों को हरण किया लेकिन श्री कृष्ण इनकी और बहुत अधिक असीम शक्ति प्रकाश करके ब्रह्मा को दमन किया और इंद्रदेव प्रयास किया कृष्ण को दंड देना लेकिन कृष्ण के लिए और सब राजवासियों के लिए कुछ कष्ट नहीं था वो गोवर्धन धारण लेला है तो ऐसे और फिर उसके बाद इंद्रदेव क्षमा प्रार्थना करने के लिए श्री कृष्ण के चरण के समीप आए हैं और ब्रह्मा जी भी तो भागवत ने ये सब प्रख्यान है दिखाने के लिए तो कैसे श्री कृष्ण सर्वोपरी है तो पहले वो भगवत गीता का मौलिक छत्व ज्ञान समझना चाहिए फिर सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत अध्ययन करने का अधिकारे होते हैं भगवत भगवदगीता पढ़ने से लेकिन भगवत गीता भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए केवल पांडित्य के द्वारा भगवत गीता समझना संभव नहीं है सेवा भाव होना चाहिए केवल श्लोक सीखने से गीता समझना नहीं होते हैं। आ, गीता में और एक बात का उल्लेख है कर्म के <laughs> भगवदगीता में श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि काम फाव के अनुसार हम संसार चक्र में फंस जाते हैं लेकिन कार्मी लोग वो श्लोक का मान्यवादिकारे माफल कदाचन उस श्लोक को ज्यादा दान देते हैं लेकिन वो गीता का सर्वोच्च नहीं है <laughs> गीता में ही श्री कहते हैं सर्वधाम परित्य जा माकम शरणंग जा उसके पहले कहते हैं सर्वगो या तम भू या श्रीनुम परम कि यही मेरा परम वचन है क्या सर्वधर्मा परित्यज और सभी प्रकार का धर्म चोर के नाम एक हम शरणमोजा सिर्फ मेरे चरण नाम पर शरण लो लेकिन कार्मी लोग जो बूढ़ा है गाधा जैसे ही काम करते हैं सोचते हैं कि यही परम धर्म है हम काम करते हैं और ऑफिस में श्री कृष्ण का एक तस्वीर रखते हैं और यही भक्ति है तो वो भक्ति नहीं है <laughs> कर्म से ज्यादा कर्म खंड है उसका मतलब पुण्य कर्म करना स्वाग जाने के लिए भौतिक सुविधा के लिए तो वो काम करने से कृष्ण कर्म करना या भक्ति करना श्रेष्ठ श्री श्री कृष्ण गीते नहीं करते मत कर्म करना काम करो मेरे लिए मत काम कर मत फर्म हो मत भक्त संग तो भक्ति का मतलब सब कुछ कृष्ण के लिए करना तो कर्मयोग का मतलब है कि लोग जो काम से आसक्त होते हैं तो काम करते, है करते हैं और उसका पव भगवान को अर्पण करते हैं और भक्ति का मतलब है सब कुछ केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना उद्देश्य रहा काम काम में कर्मयोग काम करते क्योंकि काम को आसक्त होते हैं। और निष्काम कर्म योग्य है जिसमें केवल कर्तव्य पूरा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य नहीं है कृष्ण की प्रीति के लिए करना तो वो अंतर है भक्ति नहीं भक्तों को सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए और संभव है कि जो कृष्ण की प्रीति करना है तो संभव कभी कभी ऐसे संभव होते है कि वो साधारण पुण्य काम से अलग होते या धार्मिक विधि के विरुद्ध होते जैसे कि वो प्रसिद्ध कहानी है तो श्री कृष्ण युधिष्ठ महाराज को बताया जूट भवन तो युधिष्टिर का संकोच था तो इसलिए युधिष्ठिर का राष्ट्र जो उसके पहले भूमि के ऊपर चल रही थी तो नीचे आ गया क्यों तो लोग बहुत क्योंकि वो जूट भवन है नहीं वो कारण नहीं है क्योंकि उनका संकोच था श्री कृष्ण का आदेश पालन करना क्योंकि परम धर्म है श्री कृष्ण का आदेश पालन करना उसने उसका हाँ क्योंकि राजी नहीं था श्री कृष्ण का आदेश पालन करना अगर कृष्ण कहते हैं तो वो जूद नहीं होगा हाँ। वो परम धर्म होगा भगवान जो कहते हैं वो हाँ वो सही है वो सत्य है पर्दा के अंदर तो तो हाँ, तो ऐसा है कि मारा झूठ की और जैसे लोग वारे सोचते हैं व्रज गोपी व्यभिचार्य नहीं है लेकिन वे भगवान की परम्परा प्रेमिका है तो ऐसे मान चाहिए कि वे सब कृष्ण की निज शक्ति है अंतरंग शक्ति और इनके कहते हुए फते जो पति नहीं है क्योंकि वास्तविक सबके पति है कृष्ण और जो साधारण धर्म है वो स्त्री धर्म भौतिक धर्म में स्त्री धर्म है, है पति को मानना तो वो अच्छा है लेकिन उसके ऊपर है परम स्त्री धर्म है ऐसे माना कि परम पति है कृष्ण और हम सब मैं भी पुरुष का श्रेय धारण करता हूं लेकिन जीव का स्वभाव है प्रकृति कृष्ण पुरुष है तो सब जीव प्रकृति है तो आज काल वो आंदोलन है वो नारी स्वतंत्रता लेकिन हमारा प्रचार है कि सब जीव नारी है प्रकृति मूल स्वभाव आध्यात्मिक स्वभाव है कि हम प्रकृति है और कृष्ण पुरुष है कृष्ण भोगी है और जीव भोग्या है तो हमें हमारी स्वतंत्रता नहीं, नहीं हो सकती है क्योंकि कृष्ण परमेश्वर है और उनका वचन पालन करना चाहिए सभी प्रकृतियों के लिए लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं आत्म आत्मसमर्पण करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में फिर कृष्ण की दया से हम भौतिक प्रकृति से मुक्त होंगे तो वो हमारी स्वतंत्रता है मुक्ति प्राप्त करने श्री कृष्ण की सेवा में इस में भक्ति पूरी होती है, तो क्या निंती निंती है? मुक्ति मिलती है? मुक्ति भक्ति का एक अनुसंगित भाव है वास्तव क्या है मुक्ति हितभान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही मुक्ति की परिभाषा भारि, है अपना स्वरूप प्राप्त करना हमसे शुरू वो कोई कोई कृष्ण सेवे में दास जैसे होते कोई कोई पिता कोई कोई माता कोई कोई प्रेमिका ऐसे कोई कोई मयूर पैर घास आध्यात्मिक जगत में तो सब भक्त एक रूप धारण कर एक रूप में उलते स्वरूप बोलते कृष्ण सेवा करने के लिए तो वो ही मुक्ति ही मुक्ति का मतलब तो प्राकृति के तीन गुण से मुक्त होना और पुनर्जन्म नहीं लेना तो वो जीव का स्वभाव स्वरूप है तो अगर हम भक्ति करते हैं तो अपने आप मुक्त हो जाते है मुक्ति के लिए प्रयास करने का कर कोई आवश्यकता नहीं है भक्तों के लिए कोई होते हैं जो मुक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं हाँ तो लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है अगर आगर मुक्ति के लिए कहते हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं है क्योंकि शुद्ध भक्ति है जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं रहते है तो कई बहुत श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कहना है इसके प्रसंग में चेचन महाप्रभु वाले न धनम न जन्म न सुंदरिन कविता जगदीश रखे नन्मनीश्वरे भगवत भक्त की हे hey, भगवान जगदीश अब से कोई बड़ नहीं चाहता हूं धन नहीं चाहता हूँ जन मतलब बड़ा नेता हूंगा, फेमस होगा जनप्रिय होंगे ऐसे की इच्छा नहीं सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहता हूं और सब कुछ जो हो सकते हैं भौतिक सुख के लिए है, तो ऐसी कोई इच्छा नहीं मामा जन्म नहीं जन्म नहीं मेरी एक ही इच्छा है आपकी सेवा करना हर में मतलब अगर आपका आदेश हो मैं भी नहीं तो वो ही शुद्ध है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहा नित्य दास प्रति तुआ अधिकार ये भगवान मैं आपका दास हूं आपका अधिकार है मुझको राक्ष करना मुझको मार देना नहीं समाप्त गुवाम हूं यही भक्ति भावना है शुद्ध भक्ति तो ऐसी भक्ति शुद्ध भक्ति तो सामान्य भक्ति से बहुत पृथक है तो सामान्यतः लोग मंदिर आते हैं या भगवान से प्राचन करते है मुझे फाइसा दो और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे स्वस्थ अच्छी स्वस्थ तो भक्तों ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं वो मिश्रित भक्ति कहलाती है मिश्रित शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कर्म ज्ञान योग ऐसे कोई मिश्रण नहीं है जैसे कि शुद्ध घी का मतलब शुद्ध 100% और अगर उसमें कुछ दाव डालना है तो वो शुद्ध नहीं है तो शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं एक ही इच्छा है कृष्णा से केवल चेष्ट क्षण हमारी सब चेष्टा कृष्णा से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वही शुद्ध भक्ति है। नहीं अभी प्रोग्राम हैोग्राम जानते हैं सुनेंगे दुबई वाली कंट्री में भी जाते हैं कंट्री में भी जाते हैं, तो वहाँ के मुसलमान सुनते हैं दुबई में हम वो हिंदू प्रवासियों से मिलना है इनके बीच में प्रचार करते हैं uh, मुसलमान लोग जो सुनते हैं नहीं वो आईन से मना है हम मुस्लिम कंट्रीज में भी प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि वहां के भक्तों के लिए विपद हो सकते अगर बोलना है वो सभी देश में वो मुसलमान को प्रचार करना मना है हंग से पाकिस्तान में अगर वो आइन है कि अगर कोई मुसलमान को कन्वर्ट करते है तो फांसी लगा एक ही दंड जाना का कोई संभावना नहीं है फसी लगाना काली, इसलिए हम ये इस सब के बारे में नहीं बोलते यूएसए अभी जो सीआईएस वो वो सभी औ, सभी देश में, उजबेकिस्तान कजाकिस्तान र्गिस्तान और रशिया में भी दूसरा राष्ट्र तात, जैसे वो सभी देशों में बहुत मुसलमान है जो अभी कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन तो इतने सीरियस मुसलमान में <laughs> वहां के मुसलमान सब सब मुसलमान का नियम बहुत कम नमाज पढ़ ऐसे करते हैं मुसलमान है लेकिन इतना गंभीर नहीं है लेकिन बहुत भक्त बन गए है कृष्ण भक्त हाँ मतलब कृष्ण भक्ति कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्री कहते हैं चार नियम पालन करते हैं दीक्षित होते हैं भी लेते हैं। जी जी कितने होंगे? ठीक पता नहीं कई हजार होते हैं। राष्ट्र में बहुत है खाली कजाकिस्तान में पांच सौ है यहां से वो एक देश है और उज्बेकिस्तान में भी बहुत रशिया में भी बहुत है मेरे खुद कई ऐसे चीज तीस शिष्य है खातार मुसलमान थे अभी समय हो गया हमें हरे कृष्ण